कार आप सुन रहे स्वागत है और सरगम कार्यक्रम में हम हमेशा आपके साथ होते हैं और एक नए कवि को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आज के इस शो में हमारे साथ हैं इंद्र शर्मा जो हरियाणा रोहटक से बिलोंग करते हैं और बहलवा गाँव से पदारे हैं तो आइये उनके एक विशेषता है कि वो बहुत सारे गीत लिखे हैं कम से कम पाँच से ज्यादा उन्होंने गीत लिखे हैं तो आइए उनके साथ बात करेंगे और किस तरह से उन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं वो भी हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से इंद्र शर्मा जी का से स्वागत है धन्यवाद शर्मा जी बताइए कि आपने ये गीत लिखना कब से शुरू किया अब तक कितनी रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं गीत रचना का आरंभ बचपन में रुचि जगी हमारे चाचा जी मिलिट्री में हुए थे बढ़ती क्योंकि हम तो साधारण परिवार में किसान परिवार में जन्म हुआ था वो वहाँ से सीख के रामचरितमानस का पाठ करते थे गायन करके चौपाइयाँ दोहे सोरठे ये हमें बहुत पसंद आए तो एक रुचि संगीत के प्रति भी और साहित्य के प्रति भी जागृत हुई तो वो बचपन की अवस्था थी फिर गांव में जैसे सांग होते हैं वो सुनने की रुचि भी हर क्षेत्रीय भाषा में होते हैं जैसे मांगेराम है लक्ष्मीचंद है इस प्रकार के प्रसिद्ध जो सांगी हैं उनके सुनते सुनते और फिर रचना करने की बात आई हमें मुझे अपनी बेटी से बहुत लगाव और जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो विदाई गीत के लिए मेरी इच्छा थी कि मेरी बेटी मंच पर आए और वो गीत गाए तो आरंभ गीत रचना का वहाँ से हुआ विदाई गीत लिखने से उसके बाद फिर लगा कि हाँ मैं गीत बना सकता हूँ और साहित्य के अध्ययन से भी मानस का अध्ययन किया क्योंकि मैंने प्रभाकर परीक्षा पास की थी तो जिसमें तुलसी कबीर और छायावादी निराला पंत वर्मा इनका अध्ययन करने से इसमें और रुचि भी बढ़ी और ज्ञान भी बढ़ा और विशेष रूप से कोई साहित्य में ट्रेनिंग या संगीत में कोई ट्रेनिंग नहीं प्राप्त हो सकी ये सिर्फ इंट्यूशन के द्वारा अपने ही अंतर मन के द्वारा जो जागृति आती गई तो एक, एक क्रमिक विकास हुआ गीत रचनाओं का और जब यहाँ शिव परमात्मा से संपर्क जुड़ा तो जैसे एक आह्वान हुआ कि इस अवस्था में जबकि मेरी अवस्था 67 इयर्स है तो जैसे आया कि अभी आप गीत रचना कर सकते हो और गा भी सकते हो तो 500 से ऊपर गीत रचे गए हैं ये प्रेरणा से कहूँगा या कोई अलग शक्ति मुझे प्रेरित कर रही है और गायन में भी प्रयास किया है और कुछ सफलता मैं समझता हूं अर्जित की है तो सबसे पहला जो गीत की रचना आपने की थी विदाई पर तो वो रचना हम सुनना चाहेंगे तो हाँ उसके मैं बोल थोड़े से पूरा हाँ। तो याद नहीं है फिर हाँ। भी ये दसवीं जैसे फाइनल क्लास जाती है तो उनकी विदाई पार्टी होती है उसके ऊपर ये गीत पहला पहला गीत जो विदाई गीत रचा गया था हमें तुमसे प्यार था और हमें तुमसे प्यार है हमें तुमसे प्यार है आज भी है और कल भी रहेगा बिछुड़ने का गम है और हर्ष भी अपार है हर्ष भी अपार हैं आज भी है और कल भी रहेगा एक अंतरा भी मैं देना चाहूँगा शाश्वत सत्य मिल कर के बिछुड़ जाना यह खेल है दुनिया का चंद रोज पे ही कायम बस मेल है दुनिया का मुद्दत से दुनिया का ये ही व्यवहार है यो ही व्यवहार है आज भी है और कल भी रहेगा तो ये गीत पहला पहला गीत बना था विदाई गीत हुँ हुँ। बेटी के लिए उसके बाद जो नई रचनाएँ आपने की है उसके बारे में थोड़ा सा हाँ नई रचनाएँ जिसमें मैंने सामाजिक रूढ़ियों को और समस्याओं को भी लिया है हुँ हुँ। और आध्यात्मिक ज़्यादातर आध्यात्मिक गीत हैं जो ईश्वर अर्पण हैं उनके बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने की चेष्टा की है अच्छा अच्छा और सामाजिक वर्जनाएं और चिंताएं और समस्याओं के ऊपर भी गीत रचना हुई है तो कुछ सामाजिक रचनाओं को आप सुनाइए एक दो रचनाएं। अब जैसे ऋण हत्या बहुत बड़ी समस्या है अनुपात बिगड़ रहा है लड़के लड़कियों में कुछ क्षेत्रों में तो जो संपन्न कहे जाते हैं उनमें तो और भी चिंताजनक हालत है खासकर हरियाणा पंजाब है जो जिनका एक और दो में नंबर आता है प्रोग्रेस में उनका अनुपात लड़के लड़कियों का सबसे कम आता है तो उसके ऊपर भी जैसे एक कन्या लड़की कहती कहे कि मुझे भी इस दुनिया में आने दो आने दो हमें भी दुनिया में अनचाहे मगर इंसान हैं हम रहने दो हमें भी दुनिया में बस कुछ दिन के मेहमान हैं हम सोना चांदी दरकार नहीं देना हमको दुत्कार नहीं दुतकार है नहीं? नकार न कोमल किंतु लाचार नहीं रही लुटती इतनी नादान है हम चींची चींची चहकाएंगी घर आंगन को महकाएंगी नित स्नेह सुधा बरसाएंगी बदली सावन सम्मान है हम बाहों में ले हमको जुला लेना लोरीगा हमको सुला देना लड़की हैं कुछ पल को बुला देना बस टुकड़ा जिकर संतान हैं हम इंदर शर्मा दापा दड़का लड़कियों के नाम ऐसे बुरे बुरे रखे होते हैं दापाँ जैसे हम चकली, हम धापे दापे और नहीं चाहिए जो खा अंचा है आ, आगिरी हो उसको बोलते? संतोष है बस है, हमें संतोष है है और नहीं चाहिए। बतेरी जैसे राम राम अब तो बतेरी। ये नाम रखे कि बतेरी नाम रखे शर्मा दापा क्या ये नाम नहीं अपमान मगर गंगा गीता का गान है हम क्या बात तो है? हु, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी रचना आपने रची है और ये भ्रूण हत्या पर आपने लिखी है और आज के वर्तमान समय में जो सामाजिक मुद्दा है उसके ऊपर आपने ये रचना की है तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं एक जो आपने देश के प्रति लिखा है परिवर्तन के प्रति लिखा है उस गीत को भी आप पढ़ के सुनाइए एक आध लाइन बीच में गाई भी जा सकती हाँ हाँ देश का ये हाल क्यों है नेता तुम्ही हो सोचो जरा देश का ये हाल क्यों है नेता तुम ही हो सोचो जरा देश काय सोने की चिड़िया कभी संसार का सिर मोर था सोने की चिड़िया कभी संसार का सिर था खीर में जो खांड सुख बेहद जगत का भोर था अब हुआ कंगाल क्यों है नेता तुम ही हो सोचो जरा देश का ये हाल क्यों है मो है जीत राजा का प्रजा से भाव था संतान सा मोह जीत राजजसे भाव था संतान मोह मोहवसी भूत करते काम सब सबसे अब ये टेढ़ी चाल क्यों है नेता तुम ही हो सोचो जरा देश का ये देश की रक्षा लिए कुर्बान सब कुछ कर दिया देश की रक्षा लिए कुरबान सब कुछ कर दिया धर्म है तू खुद पिता पुत्रों पति का सिर दिया झुक गया ये भाल क्यों है नेता तुम ही हो सोचो जरा स का ये हाल क्यों है ठे कहाँ क्या हो गए होंगे क्या संभलेंगे कभी ठीक कहाँ क्या हो गए होंगे क्या संभलेंगे कभी आ चुके हैं शिव पिता सृष्टि को बदलेंगे अभी इंद्र शर्म हाल क्यों है नेता तुम्ही हो सोचो जरा देश का ये हाल क्यों है नेता तुम्ही हो सोचो जरा देश का हाँ बहुत ही अच्छी रचना आपने सुनाई हमें और मुझे लगता है कि इसमें आपने व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस देश की हालत ऐसे क्यों है जो देश सोने की चिड़िया थी बहुत ही संपन्न देश था वो देश ऐसा क्यों है सोचो जरा तो बहुत ही अच्छी रचना आपने सुनाई चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा आप सभी के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सरगम सुनते रहो मस्करा रहो देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो राम का नाम बदनाम न ना करो बदनाम न करो देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो राम का नाम बदनाम न ना करो बदनाम न ना करो को समझो ब्रह्मा को जानो नींद से जागो ओम से शिव को समझो ब्रह्मा को जानो नींद से जागो हो मस तानो जीत लो मन को पर कर गीता जीत लो मन को पर कर गीता मन ही हारा तो क्या जीता तो क्या जीता हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम जीवन को न सेका तुम गुलाम न करो राम का नाम बदनाम न ना करो बदनाम न ना करो देखो ओ दीबानो तुम ये काम ना करो राम का नाम बदनाम ना करो बदनाम ना करो राम ने हँस कर सब सुख त्यागे तुम सब दुख से डर के भागे राम ने हँस सब सुख त्यागे तुम सब दुख से डर के भागे शिव ने कर्म की रीत सिखाई शिव ने कर्म की रीत सिखाई तुमने फर्ज से आँख सुराई हो राम दुहाई आरे आरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम जीवन नाम है काम का आराम ना करो राम का नाम बदनाम ना करो बदनाम ना करो देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो राम का नाम बदनाम न ना करो बदनाम न करो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सरगम इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं इंद्र शर्मा जी से जैसे कि बहुत सारी रचनाएं हमने उनकी देखी है सुनी है कुछ रचनाओं को हमने अभी सुना जैसे कि ब्रून हत्या पर उन्होंने काफी अच्छी बात लिखी थी और उसको हमने सुना अब आगे चल के हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम अपने देश के प्रति जो परिवर्तन की चाहत है उसके बारे में हम अभी सुनेंगे एक और रचना इंद्र शर्मा जी से ओम शांत चाव चित्त में नहीं चाटुकारी बने झूठी महिमा को गाने से क्या फायदा भाव भक्ति नहीं बंदे भाव से रहे खाली भंगीमा दिखाने से क्या फायदा नहीं परिचय पता ना कोई वास्ता होगी कैसी ये पूजा ये आराधना रोते रोते बढ़ाई मतलब के लिए ये हुई याचना ये नहीं साधना रूहे आला से रूह को जगाया नहीं सिर्फ दीपक जगाने से क्या फायदा क्या बात है कि ये आसन कई खींचली सांस भी इसमें योग कहाँ और निरोध कहाँ किसका अभ्यास हो किससे वैराग्य हो इसमें संयोग कहाँ अवरोध कहाँ ये तो बातें हैं बातों से होता है क्या ऐसी बातें बनाने से क्या फ़ायदा जो अनामी के नामों की लागी जड़ी एक नामी गई एको नामी गई सब कुछ अंदर कहे फिर भी रोते फिरें ऐसी बातों से हमको हैरानी भई ज्ञान गंगा बागीरथ बहा तो रहे नदियाँ नाले नहाने से क्या फायदा क्या बात इंद्र शर्मा को शिव ने गोद लिया दिल का तख्त दिया सिर का ताज दिया यूं जाबाज किया सुख का साज दिया नई दुनिया का हमसे आगाज किया क्या बात शिव ने आवाज दी हमने हाजी किया गेंगें करके चिल्लाने से क्या फायदा <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इस चंद लाइनों से हमें समझ में आता है कि हम करेंगे करेंगे करने से कोई फ़ायदा लेकिन नहीं है और हमें करके दिखाना है और जैसे कि दुनिया में बहुत कुछ अच्छी बातें भी हैं और बुरी भी है अगर हम बुरी तरफ देखेंगे तो बुराई को अपने जीवन में अपनाएँगे अगर हम अच्छाई की तरफ देखते हैं तो अच्छाई हमारे अंदर आएगी और हम अच्छा कर्म कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा इंद्र शर्मा ने हमें ये गीतों के लाइन सुनाया है तो आइए आगे, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम समाज के प्रति जागरूक रहे और हमें हिम्मत मिले आगे बढ़ने के लिए वो कुछ चंद लाइनें अपनी सुनाएँ आगे बढ़ने के लिए या परिवर्तन के लिए सुनना संपर्क में आना ये आवश्यक होता है उसके लिए समय का संतुलन बनाना भी आवश्यक होता है लेकिन अक्सर लोग कह देते हैं हमें फुर्सत नहीं तो इसके ऊपर ये गीत के अंश हैं फुर्सत नहीं तुम्हें अगर क्या क्या किया है वो बता दें गई ज्यादा रही थोड़ी कहीं वो भी ना गंवा दें यापन सभी ही करते गुजारा तो सब करते यापन सभी ही करते भिन्न इससे क्या किया है उल्लेख हो सके जो कुछ हो तो वो दिखा दें करना कमाना खाना नूतन नहीं तुम्हारा सबको ही करना होगा हंस के या रुला के घर बार की समस्या केवल नहीं तुम्हारी जनजन के आगे रोकर शोलों को ना हवा दे बतलावे इंद्र शर्मा मिलना बाप प्यारा प्यारा किस्मत कई जन्म की उंगली यदि लगा दे <laughs> किस्मत कई जन्म की यदि उंगली अगर लगा बड़ी बात आपने कही और हम अच्छे कार्य के लिए अगर अपना थोड़ा सा भी सहयोग हम देते हैं तो कई जन्मों की प्राप्ति हमें होती है ये उनके इस लाइन की जो खूबसूरती थी वो ये है तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबा नाइन्टी पॉइंट पर सरगम और हम सुन रहे हैं इंद्र शर्मा जी को आइए एक और रचना को हम सुनेंगे उनकी अवस्थाएं आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए जैसे श्रवण मनन चिंतन मंथन ये अवस्थाओं का इसमें जिक्र है इस आध्यात्मिक गीत में चिंतन सुमिरन मंथन और मनन रसना का भी रसमय हो जाना चेहरा और चलन भ्रू संचालन कर दे जग जन को दीवान एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पर्सनैलिटी की रूपरेखा दी गई हो याद निरंतर मामेकम सहयोग तुम्हारा तन मन का नाउल्हाना कोई भी हो किसका उंगली का सहारा जन जन का हो सबूत लगन हो अग्नि में मुरली सेवा में खो जाना अंधानुकरण वंदन पूजन मंदिर मूरत में ध्यान किया हुई भक्ति शुरू कब क्यों कैसे ना जाने खोज कोई संधान किया उत्थान किया कब देवों का ये जगना क्या ये सो जाना <laughs> निस्वार्थ अलौकिक कर्म सभी निर्वीकारी निरहंकारी, सेकंड श्वास हो सफल सकल जीवन यज्य हो आधारी गारी भी लगे शुभ सुखदाई संभव इंद्रासन को पाना हो कर्म से भी अर्पण मुझको दर्पण में दर्शन मेरा हो होते हुए दे दुनिया का ना रहे ऐसा परिवर्तन तेरा हो अंधेरा खत्म इंद्र शर्मा पाया था वो सब कुछ जो पाना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसमें एक आध्यात्मिक सशक्ति को पाने के लिए किस तरह का प्रयास हमें करना चाहिए मनन चिंतन करना चाहिए तो ये सारी बातें आपने अपने इस रचना में हमें सुनाया बहुत ही अच्छा लग रहा है और चलिए मैं ये जानना चाहूँगा कि इन रचनाओं को आप लिखने के लिए क्या कोई विशेष समय निर्धारित करते हैं या जब आपको लगता है कि रचना लिख सकता हूँ तब लिखते हैं कोई अलग से समय निश्चित ना होके जैसे अंदर चलता रहता है कोई लाइन आई तो नोट कर ली और कई बार तो रात को भी आ जाती है कोई लाइन जो मिल नहीं रही थी वो नींद में भी आ जाती है आ जाती है तो वो रात को ही उठ कर फिर उसको लिख लेना होता है नहीं तो वो फिर सुबह तक निकल जाती है तो ऐसा कोई परिस्थिति आपके पास आई है या जिसमें बड़ा मुश्किल वाला जो बात हो सकती है जहां आपको लगा हो जीवन में जो उतार चढ़ाव आया है वो उसके बारे में सुनाना चाहिए हाँ वैसे तो कई परिस्थितियां आई हैं अब जैसे कोई किसी का नहीं है खासकर इस लाइन में जुड़ने के बाद सब रिश्ते नाते सब दूर किनारे हो गए थे तो एक बल एक भरोसे के ऊपर ही आना हुआ हम्म हम्म और अब तो सब कारवा है पीछे हम्म हम्म लेकिन ऐसे कई अवसर आए जब सभी ने कह दिया कि हमारे द्वार पर मत आना हम्म हम्म अपने ही ढंग से हमने जीना आरम किया ऐसे कई अवसर आए हम्म हम्म लेकिन खुशी कभी गायब गायब नहीं हुई नशा कभी टूटा नहीं निश्चय कभी डिगा नहीं हम्म हम्म बलबूते <laughs> <laughs> क्या बात अच्छा कुछ खुशी के पल आपके अनुभव के रूप में हमें सुनाइए कब बहुत ज़्यादा आप खुश हुए थे सबसे ज़्यादा खुशी तो जो साक्षात्कार के हैं या शिव मेरे लिए केवल मेरे लिए आया मैं सोचता हूं या तो ब्रह्मा के लिए आया या केवल मेरे लिए ही आया एक दिन तो वो नशा आज तक भी उतना ही है कि मेरे लिए कौन आया मैं तो कुछ नहीं था वो तो एक ही है तो उसके बाद कदम कदम पर ये एहसास ये अनुभूति होती रही एक ख़ास प्रसंग जैसे ज्यादा खुशी का जैसे हा हाकार और जय जयकार का टाइम आएगा एक बार हमारे गांव में बहुत बाढ़ आई थी सबके पशु भी बह गए थे मकान गिर गए थे लोग चौपालों में चले गए थे घर बार छोड़ के मेरा घर भी इतना अच्छा नहीं था बनावट की दृष्टि से कमज़ोरी था लेकिन बाबा ने कैसे रक्षा की ये एक उदाहरण था स्कूल भी बंद हो गए थे सब बाढ़ से पहले पंद्रह बीस दिन पहले से ही सभी सामान जैसे चलो ले लो दाल ले लो और तेल ले लो उन दिनों गैस नहीं होती थी हु. ये सामान सब घर में इतना जुट गया और फिर सब रास्ते भी बंद हो गए कहीं आना जाना नहीं लेकिन मेरे पास मुझे योग के लगाने के सिवा कोई काम ही नहीं था ना घर गिरा और मैं बिल्कुल सुख चैन में एक तरफ हाहाकार देख रहा था मुझे विनाश का बाबा कहता देखना एक तरफ पूरी मौज मस्ती में जो लोग मुझे दूध नहीं देते थे मोलवी वो आके क्यूँ उनकी ईंधन खत्म हो गया और वो भैंस भैंस थी दूध वाली अपने आप बाल्टी लेके आते थे शर्मा जी हमारा दूध ले लो क्योंकि कल तक वो फट जाता अपने आप लेके भाव जो दे देना जो मर्जी वो भाव की बात ही नहीं थी उन दो मास में बाढ़ जब तक रही असर रहा रोजाना खीर खाए रोटी बनाने की जरूरत नहीं क्यूँ दूध इतना आता था और सब सामान था ही घर से बाहर कदम रखने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी वो पूरे फुल टाइम बट्टी में रहने का टाइम मुझे मिला क्या बात है? बहुत ही अच्छा अनुभव आपका रहा और आध्यात्मिक शक्ति का आपने भरपूर उपयोग किया और उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग आप करते रहे बाढ़ के समय भी और उससे पहले आपको इंटीमेशन मिला ये एक बहुत बड़ी बात है जो सभी के बस की बात नहीं और सभी के साथ ऐसा नहीं होता तो चलिए इसी के साथ बहुत ही अच्छा लगा इंद्र शर्मा जी आपसे बात करके और काफ़ी अच्छी रचनाएं आपने की हैं आगे भी समय मिलने पर और इन आपकी अनेक रचनाओं को हम सुनेंगे ही लेकिन अभी वक्त कह रहा है गुड बाय कहने का टाइम आ गया तो मुझे आ, मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आकर समय देकर हमारे साथ इस सरगम कार्यक्रम में जुड़े आप इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मत वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो